लेसन फोर्टी पेज नंबर टू सिक्सटी पिताजी ने मोहन को चिट्ठी लिखी मैंने बंदूक से शेर को मार डाला मैंने सेब पसंद किया था बाढ़ ने लाखों के घर उजाड़ दिए इस दबा ने मेरी बेटी की जान बचाई कॉप्टर ने गणतंत्र दिवस पर फूल बिखेरे कोयल बोली घड़ी टिक टिक बोली वह आदमी हम लोगों से सारी बातें झूठ बोला है मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े होकर कुछ बोला यक्ष राम से बोला कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो अध्यापक क्लास में एक सुंदर चौखटा लाया मेरी माँ सड़क से एक छोटी बिल्ली को उठाकर लाई तुम मेरी बात अब तक नहीं भूले हो मैं अब सब कुछ भूला हूँ मैं तुम्हारी बात नहीं समझा मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी मैंने अंधकार में सांप को रस्सी समझा ध्यानचंद सिंह ओलंपिक में हॉकी बहुत अच्छा खेला ध्यानचंद सिंह ने ओलंपिक में हॉकी बहुत अच्छी खेली पेज नंबर 262। सिक्स शिवाजी महाराज औरंगजेब से कई बार लड़ा शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से कई लड़ाइयां लड़ी मोहन ने कई बार छींका। मां ने खांसा तो मेरी नींद खुल गई एक 81 साल के ईरानी आदमी ने बासठ सालों से नहीं नहाया तिवारी को रास्ते में एक आदमी मिला तिवारी रास्ते में एक आदमी से मिला उजाड़ना कोयल गणतंत्र दिवस चौखटा टिक टिक, बंदूक बिखेरना यक्ष